ओ भद्रम कर्णे शृणेवा भद्रम पशे मजयत्र स्थिर सुशस्तमु से शाति शां अथर वी मुंडकों परिषद प्रथम मुंडक के प्रथम खंड ठष्ट मंत्र तक विचार हुआ यह मंत्र के आखिर में एक शब्द आ गया था भूत परिपश्चन रहा संपूर्ण होने वाले जितने संसार में बस्तु है उनका तो कारण है परमात्मा ऐसा वो तो कैसे वो कारण बन सकता है कारण जो भी होगा कोई सहाय के बिना कोई काम नहीं कर सृष्टि के पहले अकेला है वो कुमार वो बोला जाए दंड चक्र आदि को उसमें दिया जाए तो घट बनाने बना सकता सहयोगी चाहिए उसके पास कोई सहयोगी कोई है ही नहीं तो कैसे सृष्टि करेगा भूते भूत कैसे बनेगा भूतों का कारण कैसे बनेगा एक प्रश्न उठ सकता है दूसरी प्रश्न उठ सकता है भूतों का कारण इसलिए भी नहीं बन सकता वो क्यों स्वयं परमात्मा ही तो जगत रूप में हुआ है स्वयं है स्वयं स्वयं नहीं बनता कभी अपने से दूसरे को बनाता है दूसरे भी एक शंका सकती है तीसरा कारण अगर परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है तो ये भी चेतन होना चाहिए संलक्षण होता है मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है पशु से पशु पैदा होता है तो ये परमात्मा चेतन है और जगत जड़ है विलक्षण कैसे आएगा हो नहीं सकता ऐसी शंका आ सकती तीन प्रकार की शंका आ सकती है वो तीनों प्रकार के शंका के खंडन के लिए आगे मंत्र आ रहा है ये आगे का मंत्र उसी के लिए है हो सकता है बिना सहाय के बिना भी हो सकता है लोक में दृष्टांत है सहाय स्वयं स्वयं बन सकता है ऐसे लोक में दृष्टांत है और विलक्षण भी हो जाता है विलक्षण सृष्टि भी होती है लोक में दृष्टांत है तीन दृष्टांत देने के लिए वो भूत सिद्ध करना है मानी भूतों का कारण है परमात्मा संपूर्ण जितने भी होने वाले हैं उनके कारण सिद्ध करना है इसके लिए मंत्र तो है सप्तम मंत्र मंत्र है यथो सृजते गृहणते चथा पृथिव्या संभवंति यथा तथा यहा लोमाननी तथरा संभवतीह विश्व यथोर्णनासृजते गृहते थ पृथिव्याषध तो तो संभवती यथा सत यथा के पुरुषात् मनी तथा अक्षरात् संभवति हिस्म यथा उर्णना भी जिसके नाभि में उर्ण है मान जो मकड़ी बोलते हैं लुता बोलते हैं संस्कृत में उर्ण कहते हैं मकड़ी है बिना सहाय के कार्य करती है उसको मटेरियल दूसरे से लाना नहीं पड़ता अपने ही लाला निकाल करके लार निकाल के बना लेती है और फिर जरूरत पड़ने पर निकल भी जाती है स्वयं अन्य कोई सहाय के बिना भी कार्य कर सकता है परमात्मा करेगा जैसे मकड़ी कर सकती है ये दृष्टान्त है यथा उणना भी श्रीतः जैसे उड़ना मकड़ी होती है अब वो कोई मटेरियल तो लाती नहीं कहीं से अपने लाला निकालती है लार निकालती है उसी से वो धागा बनाती है जरूरत पड़ने पर खा भी लेती है उसको समेट भी लेती है सृजते ग्रहण सृष्टि भी करती है ग्रहण भी कर लेती है और दूसरी बात स्वयं स्वयं भी बन सकता है कहीं से बन सकता है दृष्टान्त है यथा पृथ्वी और सदैव जैसे धान जव आदि होते हैं पृथ्वी में होते हैं पृथ्वी कारण है धान जव आदि जो भी होते हैं ये ये भी पृथ्वी ही है पृथ्वी ही पृथ्वी बन जाती है परमात्मा जगत रूप हो सकता है बन सकता है माने स्वयं स्वयं हो सकता है इसके लिए दृष्टांत है ये यथा पृथ्व्या औषधिया दूसरा दृष्टांत है जैसे पृथ्वी में औषधिया माने धान जव आदि जो भी होते हैं अन्न हो जाते हैं वो भी पृथ्वी है ऐसा तीसरा जगह विलक्षण कैसे होगा परमात्मा से सृष्टि हो तो चेतन ही होना चाहिए ये शंका निवारण करते यथाशतः पुरुषार्थ जो जीवित पुरुष होता है जीवित व्यक्ति उससे केश निकल आते हैं ना, नाखून निकल आते हैं उनको काटने पर दर्द नहीं होता केश काटने पर नाखून काटने पर दर्द नहीं होता वो विलक्षण है और बागी में शरीर कैसे लग जाए तो दर्द होता है नाखून में केश में दर्द नहीं होता जैसे विलक्षण सृष्टि हो सकती है जीवित व्यक्ति से जैसे नापुन है केस है ऐसा हो जाता है उसी प्रकार उस चेतन तत्व से जड़ जगत की सृष्टि हो सकती है विलक्षण की सृष्टि भी हो सकती है ये तीनों शंकाओं का निवारण है शंका टीका में दिखाएंगे इसकी शंका दिखाएंगे टीका में हनुमान के द्वारा कहेंगे शंका दिखाएंगे परमात्मा जगत का, का कारण नहीं हो सकता करके उसमें दोष देंगे सिद्धांत भाष्य देखें यथा भूत अक्षरम षष्ट मंत्र में कहा था उस अक्षर तत्व तो को भूत योनि कहा था भूतों का कारण को परिपश्य धीरा कहा था विवेकी लोग जो होते हैं बुद्धिमान वो लोग उसको देखते हैं उस तत्व तो का अनुभव करते हैं भूत भूतों का योनि कारण संपूर्ण होने वाले जितने में भवंती भूतानी जितने होने वाले वस्तु उनके कारण को देखते हैं अनुभव करते हैं ऐसा कहा था भूत योनि तो उस अक्षर जो परमात्मा को भूत का योनि माने कारण कहा था तथ कथम भूत योनि तम उच्चते प्रसिद्ध दृष्टांत ही कहा वो कैसे भूतों का योनि हो सकता है कारण हो सकता है जगत सृष्टि का कारण कैसे बन सकता है ये प्रश्न आने पर उचित ग्रंथ कहा प्रसिद्ध दृष्टान्त उच्चते प्रसिद्ध तीन दृष्टान के द्वारा इस मंत्र में उत्तर दिया जाता है तीन जैसे मगड़ी का दृष्टांत पृथ्वी का दृष्टान और जीवित व्यक्ति का दृष्टान तीन दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं यह कहा यथा लोके प्रसिद्धम यथा लोके प्रसिद्धम लोक में प्रसिद्ध है क्या है उर्णना भी लूता कीट उप मकड़ी का नाम है जो मकड़ी होती है लूटा कीट कहते है, हैं संस्कृत में किंचित मटेरियल नहीं लाती कोई अन्य कारणों की अपेक्षा किए बिना कारण का अपेक्षा किए बिना स्वयं सृजते स्वयं उस तंतु को धागा को बना लेती है कारण तो कैसे लाती नहीं स्वयं वो स्वयं सृजते स्वशरी So, शरीर अव्यतिरिक्तान एवं तंतु वो जो उस धागा है उसके शरीर से अभिन्न है उसके शरीर के ला, लार ही तो धागा रूप में निकल रहा है अभिन्न अभ्यतिरिक्त है व्यतिरिक्त पृथक नहीं है अभिन्न तंतुओं को बना लेती है तंतु बहिष प्रसार थी प्रसार थी, बाहर फैला देती है उस धागा को भीतर जो धागा थे उसको बाहर फैला देती है पुनस्तान एवं गृहणते गृणाती फिर उसी को कालांतर में चाहिए तो उसको निगल भी जाती है बाहर फैलाती भी है निगलती भी है उससे परमात्मा अपने में ही स्थित जो भूत है उनको बाहर निकालता भी है समय पर फिर समय पर प्रलय अवस्था में ग्रहण भी कर लेता है श्री चतु गृणी स्वात्मान स्वात्मा भावमेव आपा देती बने अपने रूप ही प्राप्त करा देना फिर पहले बाहर फैला देना बाद में अपने स्वरूप को ही प्राप्त करा देना मकड़ी से कुछ नहीं दिखेगा फिर बाद में जब वो निकल जाती है तो ऐसा कर सकती है यथाश पृथ्व्याम ओषधय वृगहादि स्थावरान जैसे पृथ्वी के दृष्टांत है पृथ्वी एक दृष्टांत है पर स्वयं स्वयं हो सकता है इसके लिए दृष्टांत है यथाश पृथ्व्याम औषधि क्या चीज है धान जव आदि जो होते है जो फल पकने के बाद में पौधा भी नष्ट हो जाता हो उसको औषधि उस कहते हैं औषधि और वनस्पति में कुछ अंतर होता है जो तो फल पका जैसे धान आदि पक जाते हैं तो पौधा भी नष्ट हो जाता है तो औषधि में आते हैं औषधि जाते हैं और वनस्पति में कई बार फल देते हैं वृक्षादि जो होते हैं वनस्पति में आते हैं कई बार फल देते हैं फल आए और पेड़ मर जाए ऐसा नहीं होता हाँ केला औषधि में आता है क्योंकि फल लगने के बाद वो भी मर जाता है पृथिव्याम यथा से पृथ्व्याम ओषद है औषध है बड़े बृह आदि स्थावरानता खाली धानज आदि नहीं लेना स्थावर भी लेना वृक्ष आदि को भी लेना पृथ्वी में उत्पन्न वाला पृथ्वी है अगर न्याय पड़ेगा तो पता लग जाएगा पृथ्वी का जितना हम पृथ्वी समझते हैं उतने पृथ्वी नहीं गंधवत्व पृथ्वी लक्षण जहां जहां गंध मिलता हो आपको वो पृथ्वी होती है जिस जिसमें गंध पाए जाए वो वस्तु पृथ्वी है न्याय पड़ने के बाद पता लगे वृक्ष आदि में भी जलाएंगे तो गंदा आएगा स्वाभाविक गंदा भी है जलाने पर भी गंदा आता है पृथ्वी ऐसा तो पृथ्वी ही पृथ्वी बन जाती है अपने से अपने की सृष्टि कर सकते हैं। इसके लिए दृष्टांत है परमात्मा ही जगत बन सकता है इसके लिए दृष्टांत है वृग आदि स्थावरानता अजल लक्षण या ब्याचे वृयादि यथा पृथ्व्या औषधया शब्द था औषधय का अर्थ होता है धान जव आदि को औषधि में आ जाता है किन्तु तो वृक्ष तो नहीं आ सकते कहते हैं यह अजहत लक्षण किया गया अजहत लक्षण क्या है जिसको कहा उसको लेना उसे अतिरिक्त को ले अतिरिक्त को भी लेना यह अजहत लक्षण होती है इसका नाम अजहत लक्षण अजहत लक्षण बृहदि स्थावर था भाष्यकार ने व्याख्या की खाली जव आदि धान जव आदि नहीं लेना खावर जो है वृक्षादी को भी लेना लक्षण किया उद्विजत लक्ष्यता अवचेदी को फोड़ करके निकलने वाले जितने हैं सब यहां पर शब्द से ले लेना उद्विजा, उद्विजा है उद्विजत माना जिसमें उद्वीज होते हैं, जो धरती को फोड़ करके निकलते हैं सब उद्वीज बोलते हैं उसमें रहेगा धर्म उद्विजत्व धर्म रहेगा कोई लक्ष्यता का अवचेदक होगा ठीक स्थावराही ही वनस्पत स्थावर जितने भी हैं वृक्ष आदि इनको वनस्पति शब्द से कहा जाता है और औषधय फलपा का अंत फल पकने पर स्वयं भी जिसका अंत हो जाता हो फल के ना अंतो या ऐसा अंत फल है फलपा का फल पकने पर स्वयं भी अंत हो जाता हो नष्ट हो जाता हो उसको कहते हैं औषधि औषधि और वनस्पति में इतना है ये कहा भेद ऐसा बता दिया आगे भाष्य देखें देखे स्वात्मातिरिक्त प्रभवंती वो पृथ्वी में जो धान जाऊ आदि जो पैदा होते हैं पृथ्वी से अतिरिक्त नहीं होते हैं वो पृथ्वी ही होते हैं धान जाऊ को भी आप गंदा पाया जाता है जलाएंगे तो गंदा है जहां जहां गंदा मिलता है वो पृथ्वी है यहां तक जल में भी कोई जल में सड़ा हुआ जल गंदा आता है जल वास्तव में सड़ता रहे वहां पत्ते सड़ जाते हैं वो पृथ्वी है जिससे जल में गंध उसको फिल्टर कीजिए जल की शुद्धिकरण कीजिए जल में गंध नहीं है जहां भी गंध हो वो पृथ्वी है गंधवत्म पृथ्वी आरक्षण इसको पार्थिव शरीर बोलते हैं ना अभी पृथ्वी हमेशा ज्यादा है इसलिए पार्थिव शरीर कहा है तो पंचभूत है यहां किंतु तो पृथ्वी हमेशा ज्यादा है इसलिए पार्थिव शरीर बोलते हैं गंध है स्वात्मा अप्यतिरिक्त आयी पृथ्वी से अभिन्न ही पैदा होते हैं धान जो आदि जो भी पैदा होते हैं माने स्वयं स्वयं पैदा हो सकता है इसके लिए दृष्टांत है पृथ्वी का दृष्टांत माने परमात्मा के से सृष्टि नहीं हो सकती करके कोई शंका उठा सकता है क्यों परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई सहयोगी नहीं है पहले तो ये शब्द सहयोगी के बिना कोई कार्य कर नहीं सकता सहयोगी चाहिए लिखने का समय हो खाली व्यक्ति हो लिखो लिखो कागज हो कलम हो सही हो सब हो तब तो लिख पाएगा वहा सहयोगी बिना क्या लिखेगा लोग ऐसा दिखाई पड़ता है तो परमात्मा जब सृष्टि के पूर्व में सदैव सौम्य आश्रित जब हम देखते हैं परमात्मा अकेला ही था कोई नहीं था वह एक अद्वितीय ऐसे लिखा एक ही होता दूसरा कोई था ही नहीं स्वगत अधिभेद से रहित था सजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित अकेला था स्वगत भेद भी नहीं सजातीय भेद भी नहीं जाती है भेद भी नहीं वो जैसा दूसरा भी नहीं था कोई अवयव वाला भी नहीं था वो अकेला ही था ऐसा है तो कैसे सृष्टि करेगा बिना सहयोग के तो दृष्टांत दिया जैसे पूर्ण आगड़ी का दृष्टान मकड़ी जैसे सृष्टि कर सकती है अन्य सहयोग के बिना ही स्वयं भीतर में जो उसके लार थे वो तो में बाहर निकालती है समय पर निकल भी जाती है बिना सहयोग के भी सृष्टि हो सकती दृष्टांत दिया मगड़ी का। ऐसे परमात्मा श्री भी कर सकता जब मकड़ी कर सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता एक दूसरा स्वयं स्वयं बन नहीं सकता एक शंका के उदाहरण हो गया पृथ्वी का दृष्टांत दृष्टान जैसे पृथ्वी में धान जो आदि पैदा होना धान जो भी पृथ्वी है वो हो।, हो जाता है स्वयं से स्वयं रूप में पैदा हो सकता है और तीसरा एक रह जाता है कि परमात्मा से जगत की सृष्टि हुई हो तो जगत में भी चेत चैतन्य भाषना चाहिए किंतु जगत में तो जड़ता भाजती है जड़त तो दिखता है चैतन्य नहीं दिखता यह शंका है उस शंका के निवार है जैसे विद्वान जो व्यक्ति होगा जीवित व्यक्ति उससे केस और लोम निकलते हैं उनको काटने पर दर्द नहीं होता कोई भी केस काटेंगे तो दर्द नहीं होगा और नाखुन काटते तो दर्द नहीं होता हाँ चमड़ी कट जाए तो जा दर्द होगा अलग चीज है नाखुन में दर्द नहीं होता तो मैने विलक्षण सृष्टि भी हो सकती है ऐसा इसके लिए दृष्टांत देना चाहते हैं वास्तव में दिखाते हैं सतो यथाच सद्यमान जीवत पुरुषात्षात् था सतम विद्यमान जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति से केश लोमानी केश और लोम ये दोनों बढ़ते रहते हैं पैदा होते हैं लोमानी केशा स लोमानी चवंती विलक्षणी विलक्षण सृष्टि हो सकती है जीवित व्यक्ति इसे निर्जीव पहला हो जाते हैं नाखुनोर के निकल आते हैं यथा ये दृष्टांत तीन दृष्टांत दिए गए एक बकड़ी का है एक पृथ्वी का है और एक जीवित व्यक्ति के केश आदि का के के दृष्टांत है यथा ये दृष्टानता ये तीन दृष्टान्त दिए गए तथा विलक्षणम संलक्षणम निमित्तांतरा निमित्तांतर अनपेक्षा यथोक्त लक्षण अक्षराध संभव ही दो प्रकार की सृष्टि हो जाती है परमात्मा से विलक्षण और सलक्षण कुछ तो चैतन्य दिख रहा है चेतन जैसे दिख रहा है यहाँ ये यह सलक्षण सृष्टि है मनुष्य आदि जो दिख रहा है इसमें भी चैतन्य है दिख रहा है और कोई विलक्षण है पत्थर आदि दिख रहा है जो जड़ रूप में दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ भी जड़ चेतन दो विभाग करते है लोक में तो सलक्षण भी दिखाई पड़ता है और विलक्षण भी दिखाई पड़ता है दो प्रकार की सृष्टि परमात्मा से हो यथा दृष्टांत तथा विलक्षण तो सलक्षणम च विलक्षण जगत सलक्षण जगत जगत दो प्रकार का एक दो परमात्मा से विलक्षण है और एक सलक्षण भी है चेतन दिखता है कुछ निमित्तांत और अनपेक्षा अन्य निमित्तों की अपेक्षा किए बिना कोई निमित्त के बिना ही वो परमात्मा यथोक्त लक्षणात् जिसका स्वरूप पहले बता दिया था परमात्मा का स्वरूप अक्षरा उस अक्षर से संभवत ही दो प्रकार के चंत्र की उत्पत्ति हो सकती है अरे इनको बगा फिर आ गए ये दरवाजा लगा ले तो विलक्षण जगत सलक्षण विलक्षण दोनों जगत हो सकते हैं कहा यह एक संभवतीसार मंडल यह यह माने संसार, संसार मंडल में दोनों हो सकता है संसार मंडले दो की टिप्पणी में कहा ब्रह्मांड गोलक है जो ब्रह्मांड गोलक है इसमें दो प्रकार की सृष्टि हो सकती है जैसे तीन दृष्टान्त इसलिए दिया गया एक माने समस्तम जगत संपूर्ण जगत जगत में क्या लेना है देवादि देवता आदि लेकर के सभी संसार सार्व परमात्मा से श्रेष्ठ है सबको लेना ये कहा अनेक दृष्टान्त तो उपादान सुखार्थ तो प्रबोधनार्थम क्या थे? एक ही दृष्टांत पर्याप्त था चाहे मगनी का दे देते दे चाहे पृथ्वी का दे देती सू चाहे जीवित व्यक्ति के ना, नाकुन आदि निकलना ये दे देती तो तीन तीन दृष्टान क्यों अनेक दृष्टान्त क्यों दी है कहते श्रोता को बिना परिश्रम ज्ञान हो सके इसके लिए सुखार्थ प्रबोधनार्थम कहा सुखपूर्वक ज्ञान हो सके इसके लिए अधिक दृष्टांत दे दिया नहीं तो दृष्टांत एक ही पर्याप्त है ये बताया टीका देखिए ये तीन प्रकार के अनुमान के द्वारा ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता है करके यहां पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहेगा क्यों तो सिद्धांति खंडन करेंगे सब में दोष दिखाएंगे अनुमान ठीक है ब्रह्म न कारणम ये कहा जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो सकता है वहां भूत योजना शब्द करके बोल दिया पूर्व मंत्र में उसको लेकर के शंका उठाई ब्रह्म न कारणम ब्रह्म कारण न ब्रह्म जगत का कारण हो नहीं सकता क्यों सहाय शून्यत्वा सहयोगी कोई आए नहीं उसके पास सहयोगी के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकता लोग में ऐसा देखा जाता है कुछ भी कार्य करना हो तो सहयोगी चाहिए सहाय शून्यवाद सहयोगी शून्य निर्ित होने से कुलाल मात्रवत दृष्टांत दिया हनुमान कैसे केवल कुमार पड़ा हुआ है उसके बाद दंड नहीं चक्र नहीं कुछ भी नहीं है घट बना करके कहा जाए मिट्टी भी नहीं है कुछ भी नहीं है कैसे बनाएंगे घट बना सकता है कुमार के तो सहयोगी मिले तब बनाएगा ना मिट्टी है ना दंड है ना चक्र है कुछ भी नहीं है कैसे घट बनाने वैसे परमात्मा सृष्टि के पहले अकेला है सदैव स्वमेद्रहुति में स्थिति है तो कैसे जगत बनाएगा नहीं बना सकता यही अनुमान का तात्पर्य यही है ब्रह्म न कारणम जगत कारणम न ब्रह्म जगत का कारण हो नहीं सकता पूर्वादि अनुमान दे रहा है सहाय शून्यत्वाद हेतु दिया सहाय शून्य होने से कोई सहयोगी है ना उसे क्यों गुलाल मात्रवत केवल कुमार जैसा कोई काम नहीं कर सकता कुमार के पास सहयोगी मिल जाए मिट्टी दंड चक्र आदि मिल जाए तो घट बनाएगा कुछ भी न मिले तो कैसे बनाएगा घट गुलाल मात्रवत्यात्म का उत्तम पूर्णा भी दृष्टान्त न ये जो अनुमान है इसमें बेविचार दोष दिखाते हैं सिद्धांत इस हेतु के हेतु आभा सिद्ध करते हैं किसके द्वारा उड़ना भी दृष्टान्त मकड़ी के दृष्टांत देकर के सहाय शून्य होने पर भी कार्य कर सकती, जैसे मकड़ी कर सकती है उसके पास कोई भी साधन नहीं है स्वयं अपने से ही धागा को निकालती है अपने में लीन कर जाती है ऐसा है <coughs> टिप्पणी है ना चार नंबर की टिप्पणी दंडा को मात्र साधना कुलाल मात्र ऐसे दृष्टान मात्र, मात्र कुछ भी नहीं है अकेला कुमार है तो वो जैसे कार्य नहीं कर सकता वैसे परमात्मा भी दृष्टान मात्र इसलिए लगाया गया यह कहा तो ये तो खंडन कर दिया पूर्ण नाभिक दृष्टान के द्वारा सहाय शून्य होने पर भी कार्य कर सकते जैसे मकड़ी कर सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं करेगा खंडन दूसरा पृथ्वी दृष्टान्त देने के लिए अनुमान पूर्वादि अनुमान करेगा यहाँ ब्रह्म जगतोनोपादान ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता उपादान कारण माने संभाई कारण का नहीं हैं न्यायिक लोग यहाँ उपादान कारण कहते हैं ब्रह्मा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता क्यों तद अभिन्नवाद जगत ब्रह्म से अभिन्न है क्योंकि सृष्टि के पहले ब्रह्म ही है सृष्टि होने पर यह सृष्टि दिखाई देती तो ब्रह्म से अभिन्न है जगत तब अभिन्न उसे अभिन्न होने चाहिए स्वरूप से जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा का कारण नहीं होता ब्रह्म से ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म से जगत भी उत्पन्न नहीं होता क्यों अभिन्न है एक ही है भिन्न हो ना तभी होगा एक ही है स्वरूप से जैसे स्वरूप माना वही ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म से ब्रह्म पैदा नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म से जगत भी पैदा नहीं हो सकता ये अनुमान है इतम अनुमानांतर से अनेकत्व इसमें दोष दिखाते हैं साध्याभाव वृत्ति हेतु हेतु ऐसा होगा जहां साध्य नहीं है वहां रहने वाला हेतु है ऐसा है तो कहा था पृथिव्याम पृथ्वी उपादान कारण बनती की नहीं बनती धान जो आदि की बन जाती है बन जाती है किंतु हेतु है क्या हेतु नहीं है तद हेतु वहां बैठा हुआ है उपादान कारण नहीं बनती है कहा यथाच पृथ्व्या कहा था यथा पृथ्व्या औषधयता इतना कहा था जैसे पृथ्वी में माने दूसरा कोई न पर विश्व उपादान कारण बन सकती है जव धान जव आदि के लिए ऐसा कहा जगत न ब्रह्मोपादान तदविलक्षण था तीसरा अनुमान पूर्वादि देता है जगत ब्रह्म उपादान वाला नहीं है माने ब्रह्म से जगत बना हुआ नहीं है क्यों नहीं है तद तो ब्रह्म से विलक्षण है जगत ब्रह्म ब्रह्मय है और इसमें जड़ता है ब्रह्म से होने से ब्रह्म उपादान कारण वाला जगत नहीं है यदि तद तद उपादानक नवती जो वस्तु जिससे विलक्षण होता है वह उपादान कारण वाला नहीं होता पूर्वादि बोल रहा है यथा घटो तंतु जैसे गढ़ तंतु से गढ़ नहीं बनता तो विलक्षण है धागा भिन्न है तंतु गढ़ भिन्न है विलक्षण है जैसे धागा से गढ़ नहीं बन सकता विलक्षण होने से उसी प्रकार ब्रह्म चेतन है जगत जड़ है तो चेतन से जड़ कैसे पैदा होगा ये शंका आशक्ति कहा इसके भी विचार दिखाते हैं शाद्या भावृत्ति हेतु दिखाते हैं कैसे दिखाया यथाच अच्छा? सतो विद्यमान जीवत पुरुषा के इत्यादि कहा था जैसे जीवित व्यक्ति से केश और लोम पैदा हो जाते हैं केश और लोम जड़ हैं काटने पर दर्द नहीं होता तो जीवित व्यक्ति चेतन होता है चेतन से जड़ पैदा होना यह दृष्टांत दिया ठीक एकाश्रम में भी दृष्टान्त सर्वानुमान अनेकत्व योजना प्रत्याह महाराज एक ही अनुमान ये तीनों के तीनों दृष्टांत दृष्टान जा सकता था का भी पृथ्वी का भी और केशलोमादि का भी तीनों दृष्टांत एक ही अनुमान में घटाया जा सकता फिर तीन तीन अनुमान दृष्टान्त क्यों दिया ये शंका आ सकती किसी के पास एकास्म ने तीनों में से कोई भी एक दृष्टांत हो चाहे पृथ्वी का दृष्टांत दिया होता चाहे लुता का दिया होता चाहे जीवित व्यक्ति का दिया होता उतने से ही सभी अनुमान घटा था सकता था तीन तीन दिया दृष्टान्त ऐसा शंका करने वाले के प्रति कहा अनेक दृष्टान्त उपादानंत सुखार्थ उपादान प्रबोधनार्थम यही कहा अनेक दृष्टान्त या जो ग्रहण कर दिया श्रुति ने किसके लिए श्रोता को अनायास ज्ञान हो जाए इसके लिए है कहा टिप्पणी एक अश्मिन भी छह नंबर की टिप्पणी तथा तृष्टान है पूर्वादि का सोच कि दो दृष्टान्त बैरते पड़ रहे एक ही दृष्टांत में तीनों घटाए जा सकता था तो क्यों ऐसा किया तो कहा अनायास ज्ञान हो जाए श्रोताओं को इसलिए तीन तीन दृष्टांत दिया गया माने परमात्मा चक्र का कारण हो सकता है इसके लिए मजबूती के लिए तीन दृष्टांत इस मंत्र में है दिया है जैसे बकड़ी का दृष्टांत है बिना बिना सहयोगी के कार्य कर देती है सहयोगी कोई नहीं होता उसके लिए दूसरी बात स्वयं स्वयं बन सकता है जैसे पृथ्वी ही धान जो आदि बन जाती है तो स्वयं पृथ्वी हो भी पृथ्वी धान आदि पृथ्वी है पृथ्वी है।, है और विलक्षण भी पैदा हो जाता है जैसे जीवित व्यक्ति से केस और पैदा हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार परमात्मा चेतन है जगत जड़ है पैदा हो सकता है इसके लिए दिया है अब आगे सृष्टि प्रक्रिया बदलानी है क्योंकि दो प्रकार के विद्या की चर्चा इस कुंस में होनी है परा विद्या और अपरा विद्याले अपरा विद्या को दिखाना है अब आरोप बाद अध्यारोप और अपवाद वेदांत की प्रक्रिया यही होगी पहले अकेला ब्रह्म होता है चेतन उसमें आरोप करना ये हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ सब हुआ सब हुआ सब हुआ हुआ, हुआ, हुआ। आरोप करना बाद निषेध करना और मुंडको परिषद का तात्पर्य मुख्य क्या है पहले अपरा विद्या का विषय भी पुष्टि करेंगे दिखाएंगे और उसका फल दिखाएंगे दिखा करके साधकों के मन में बैराग्य आ जाए अपरा विद्या के विषय में न लग जाए और परा विद्या में लग जाए इसके लिए यहाँ बाद में परा विद्या की चर्चा करेंगे परा विद्या का फल बताएंगे पराविद्या का स्वरूप बताएंगे बाद में द्वितीय मुंडक से शुरू होगा वो अब प्रथम मुंडक में अपरा विद्या का विस्तार शुरू करेंगे तो अपरा विद्या है जिसको चारों वेद चारों वेदों का अंग जितने भी है सबको अपराध विद्या के अंतर्गत लिया था मैंने संसार के अंतपादी जितने भी वस्तु अपरा विद्या का विषय बताया था तो उसके अभियान ये करना है ये सृष्टि कैसे होगी क्रम सृष्टि का क्रम बताते हैं मैंने भूत योनी शब्द से बोल दिया है परमात्मा को भूतों का कारण है ष्ट मंत्र में कहा हुआ है और सृष्टि कर भी सकता है सप्तम मंत्र में सिद्ध भी कर दिया तीन तीन दृष्टांत दे करके सहाय शून्य होने पर भी वह सृष्टि कर सकता है विलक्षण सृष्टि भी कर सकता है ऐसा बता दिया है स्वयं स्वयं हो सकता है इसका भी दृष्टान्त दे दिया है तो तीनों दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करने वृष्टि का क्रम बताना चाहते हैं कैसे हो सृष्टि हो किसको बताना चाहते हैं किस ढंग से तो शुरू में परमात्मा अकेला होता है सृष्टि के पहले ये ध्यान देना है सदैव स्वम्भ मगले आश्रित एक द्वितीय वहां कोई कुछ नहीं होता अकेला परमात्मा प्रलय अवस्था की बात है सोचे हम प्रलय अवस्था में अकेला परमात्मा है ऐसा सम उस स्थिति में सृष्टि की कैसे पुनः प्रक्रिया कैसे शुरू होती है उसके लिए आगे मंत्र है तपसा चियते ब्रह्मा चीय अन्न प्राणो मन सत्यम लोक कर्म सुचावृतम तपसा चीयते ब्रह्म तत्व अभिजाते प्राणो मन सत्यम लोक कर्म सुखा मृतम तपसा चीय सृष्टि के पूर्व काल में अकेला है वो ब्रह्म तपस्या के द्वारा थोड़ा फूल जाता है ऐसा बोलते हैं तपने ज्ञान रूप तत्चार स्रष्टव्य पदार्थों का विचार करता है पूर्वकल्प में जैसे पदार्थ सृष्टि की थी उसी प्रकार किन किन किन जीवों ने कैसा कैसा कर्म किया है उनके अनुरूप रहने एक स्थान बनाना है और खाद्य पदार्थ बनाना है उनको भोग्य पदार्थ बनाना है तद अनुकूल शरीर बनाना है उनके कर्मों के आधार पर विचार करने के नाम है तप है ज्ञान रूप तप तपाची थे ब्रह्म ब्रह्म थोड़ा सा फूल जाता है थोड़ा वृद्धि को प्राप्त होता है शुरू अवस्था ये हो जाती है सृष्टि के प्रक्रिया में उसके बाद तत्वन्नम अभी थे उसके बाद वो माया से जुड़ जाता है माया अन्न शब्द करता सर्वे सर्व अन्नम सबके द्वारा भोगा जाता जिसको उसको अन्न कहा, प्राणी मात्र का भोग्य है माया सबने ही भोगा है किंतु भर्तृर्जुन का भोगान भुगता पर भोक्ता ये तो भोग माया किस रूप में भोगे जा रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में भोगा जा रहा है सभी लोग यही भोग रहे हैं हमारे पूर्वजी यही पांच विषय भोग के गए हम भी इन्हीं को भोग रहे हैं आगे हमारे पीढ़ी भी यही भोगना है जब जब हमने जीवन लेना है इन्हीं को भोगना है सभी ने यही भोगा है यही भोगते रहेंगे माया का भोग जो होना है शब्द स्पर्श रूप रंध के रूप में तृप्ति नहीं होती है प्रात काल खाए स्वाद अच्छा स्वाद मिला सायक काल और बढ़िया स्वाद मिलता है दूसरे दिन और बढ़िया स्वाद मिलेगा तृप्ति मिले तो भरित्रे जी ने कहा है भोगा न भुगता भयता भोग भोगने के लिए गए भोग भोग नाम ही भोगे गये। सारे माया कोई भोग नहीं पाए सब अपने भुगत होके खत्म हो गए अभी तक के दृष्टांत है आगे भी यही होना चिंता जारी रहना यही है ऐसी स्थिति तो तत्व अभी अन्न शब्द का अर्थ है माया है अविद्या अज्ञान माने उसके साथ मिल जाता है वो ब्रह्म सगुण हो जाता है तपर साथ ब्रह्म था पहले वो ब्रह्म विचार करने लगा तदैक्षता आदि छांदो के आदि में है सही कान चक्रे कहीं आता है उसने विचार किया कैसे बनाना है क्योंकि कोई भी कार्य करना हम एक कोई भी कार्य करते हैं पहले बुद्धि में हम नक्शा बना लेते हैं बाहर के नक्शा तो बाद की बात है बुद्धि में नक्शा बनाते हैं इधर दरवाजा इधर ये वो उधर वो इसी प्रकार परमात्मा को भी विचार करना है सृष्टि के पहले सृष्टव कितने संख्या में है और कितने कहां कित कहां उनको निवास स्थान बना है। बनाना है चौदह भुवन बनाना है कैसा कैसा निवास देना है और उसके अनुकूल अन्न वस्त्र आदि का व्यवस्था भी बनानी है सब करना है तो वो विचार वो है तब कहा है। तो उसी के साथ संब होगा तो हो क्यों माया विशिष्ट हुए बिना सृष्टि नहीं कर सकता उस काल में सबल ब्रह्म बोलते हैं शगुण निराकार ब्रह्म बोलते हैं माया से विशिष्ट होने पर ईश्वर शब्द से बोलते हैं उसी ब्रह्मा अन्ना प्राण जब माया से विशिष्ट हो गया अन्न से विशिष्ट हो गया परमात्मा फिर प्राण माने समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो गया जो तो प्रथम जीव कहा जाता है हिरण्यगर्भ को प्राण कहा कहाि प्राण प्राण जब प्राण माने हिरण्यगर्भ गर्भ पैदा होगा जीव पैदा हो गया प्रथम जीव है उसके बाद मन मन पैदा होगा जो समि मन और सत्यम फिर आदि लोगों की उत्पत्ति होगी सत्य लोग सत्य माने यहाँ ये यह पंचभूत जो पृथ्वी आदि जो सत्य शब्द से कहा जाएगा आकाश आदि पंचभूत की उत्पत्ति होगी उसके बाद यहां सब पहले प्राण माने हिरणनगर में पैदा हुआ उसके बाद में भूत सृष्टि कैसे पंचकृत भूत की पैदा होगी पहले अ अवस्था में भूत होते हैं बाद में पंचीकृत अवस्था के भूत जो कार्य में हम लेते हैं ये पंचीकृत भूत है ये पैदा होंगे जब भूत बन जाएंगे पंचभूत तैयार हो गया तो सप्तोक तो की कल्पना चौदह भुवन की कल्पना तीन लोक की कल्पना लोक बनाएंगे वह सामान मिल गया लो, सत्य मान भूतों की भूत की सृष्टि होने के बाद लोक की कल्पना लोक भूर्व स्व महाजन तप आदि और अतल बीतल सुतला तला तला, तला रसा रसातल महातल पातला भुवन बोलो चाहे पूर्व स्व तीन लोग बोलो पात्र की है लोग कहा और लोग जब बन गए तैयार हो गए रहने का स्थान उसके बाद प्राणी की सृष्टि मनुष्य आदि की सृष्टि होगी फिर उसके बाद उनके लिए कर्म चाहिए आगे आगे फिर उन्होंने फिर जाना है आगे के लिए तैयारी करना है ये तो पहले के भोग भोगने के लिए दिया जा रहा है फिर आगे की तैयारी के लिए फिर कर्म प्राणी सृष्टि होने बाद फिर कर्म सृष्टि करने और उसके बाद उसका फल अमृत अमृत को सृष्टि करने के कर बाद कर्म का फल को अमृत कहा क्योंकि तो अमृत इसलिए कहा है वो फल दिए बिना मरता नहीं है इसलिए अमृत कहा कर्म के फल को अमृत शब्द से इसलिए लगाया जाता है अर्थ किया जाता है फल दिए बिना मरेगा नहीं अभुक्तम ना अभुक्तम कर्म कल्प को टिस्थरअपी चाहे ब्रह्मा जी की आयु सौभाग हो जाए किया हुआ कर्म फल दिए बिना दिएगा नष्ट नहीं होगा इसलिए उसको अमृत से कहा इत्यादि भाष्य में कहते हैं क्रम नियम विवक्षा आयम मंत्र आरभ सृष्टि का क्रम को नियम बताने के लिए ये मंत्र है इसके विवक्षा के लिए मंत्र है क्या रह गया पा? अच्छा यद ब्रह्मणा उत्पत्तिमान हम विश्वम तद अने क्रमेण उत्पति न योगपद बदर मुस्टि प्रक्षेप पद ब्रह्म के कक्षार्थ जो ब्रह्म से उत्पत्तिमान जगत है उत्पन्न होने वाली जगत है तो कैसा होगा अन क्रमेण ये मंत्र में बताया गया क्रम इस क्रम से उत्पन्न होगा न कि हाथ में बैर के दाने थे मुट्ठी भर के रखा था फेंक दिया एक साथ तो ऐसे नहीं की सारी सृष्टि एक साथ हो जाए ऐसा नहीं समझ क्रम से होगा क्रम से होगी बताने के लिए मंत्र है कहा यद का तो इस क्रम से जो ये मंत्र में जो बताया जाता अष्टम मंत्र में बताया क्रम से उत्पन्न होता है उत्पत्ति न युगप एक साथ नहीं बदर मुस्टि प्रक्षेप पद हाथ में बैर के दाने पकड़ रखे थे गुटी बांध रखा था एक साथ फेंक दिया ऐसा नहीं कि परमात्मा ने एक साथ फेंक दिया जगद उत्पन्न हो गया एक साथ ऐसा नहीं समझना यदि क्रम निगम नियम विवक्षा तो अयम मंत्र आरभ कहा क्रम के नियम के विवक्षा के लिए ये आगे का मंत्र आरम्भ किया जाता है ऐसा कहा तपसा चीए थे ब्रह्म सबसे पहला तप के द्वारा ब्रह्म थोड़ा फूल जाता है जैसा तपसा माने ज्ञान ना या ज्ञान रूपी तप है विचार किया कहीं कहीं पर शब्द आता है सही क्षां आता है या तप शब्द दे दिया ज्ञान विचार नक्शा स्रष्टव्य पदार्थ कितने हैं किसको कहा कैसे व्यवस्था करनी है कहाँ रखना है तो सब व्यवस्था पहले तो विचार तपसा माने ज्ञान ना क्यों उत्पत्ति विधिज्ञ परमात्मा कई बार उत्पन्न कर चुका है जगत को और कई बार आगे करेगा भी उत्पत्ति की विधि के बारे में जानकारी रखने वाला है क्या था या विधि का ज्ञान है उसको किस प्रकार जगत बनाना है नक्शा बनाने में कुशल है वो उत्पत्ति विधिज्ञतया कहा वो क्यों ज्ञान ये, ये कौन सा ज्ञान है उसको उत्पत्ति के बारे में ज्ञान है कैसे उत्पन्न किया जाता है जगत को क्योंकि तो प्राणियों के जो किया हुआ कर्म तीन रूप में विभक्त होकर के फल देता है तीन रूप में क्या होगा परमात्मा तीन रूप में फल देते हैं उसका पूर्व कृत कर्म का पहले तो शरीर होगा शरीर के योग्य रहने का स्थान होगा और उस शरीर के अनुकूल भोजन तीन चीज की आवश्यकता सब मछली का शरीर दे दिया और थल पे बास नहीं कर सकते उसको जल की आवश्यकता रहने की भी व्यवस्था बना देनी पड़ेगी खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी सबकी व्यवस्था अलग अलग है रहने की व्यवस्था अलग है खाने की व्यवस्था अलग है पान्य आदि की व्यवस्था अलग है अलग अलग व्यवस्था है सब तो किया तीन प्रकार से हमें भोग देता है परमात्मा तीन प्रकार से भोग दिलाते हैं शरीर रानी की व्यवस्था और वो खाद्य पदार्थ की व्यवस्था अलग अलग है सबके पेड़ों का भी खाद्य देते है नीचे से देते हैं खाद्य पदार्थ है सबका है तो यही तप माने ज्ञान एना तपसा कर था ज्ञान एना ज्ञान पहले सबसे पहले विचार किया कहते हैं कैसा विचार उत्पत्ति विधिज्ञत उत्पत्ति के बारे में ज्ञानी है वो जानते हैं परमात्मा ये जगत के उत्पन्न करना है सृष्टव पशु की है किस किस कैसा कैसा कर्म किया है उन्होंने उसके आधार पर कैसे कैसे शरीर देना है कैसे कैसे भोग्य पदार्थ तो देना है कैसे कैसे रहने का आश्रय देना है उसके बारे में जानने से ये कहा भूत योनि अक्षरम ब्रह्म जो भूतों का कारण अक्षर ब्रह्म है वो चीय थे मैंने उपचीय थोड़ा सा फूल जाता है शुरू में तो ब्रह्म थोड़ा सा स्थूलीभूत हो जाता है ऐसा कहा उत्पिपादी सद इदम जगत अंकुर बीजम उम कच्छे ये जगत के उत्पन्न करने की इच्छा वाला है वो अब आगे तुरंत नजदीक भविष्य में जगत उत्पन्न करना है इसलिए उत्पत्ति उत्पिपादम इस इस इस जगत इस जगत के उत्पन्न करने की इच्छा वाला है इसलिए अंकुर जैसे अंकुर फूटने के पहले बीज थोड़ा फूल जाता है उसके बाद ही अंकुर फूटेगा एकाएक बीज में अंकुर नहीं फूटता ठीक इसी प्रकार यहां भी आगे अंकुर फूटना है माया शक्ति आदि जुटना है उसके पहले थोड़ा सा प्रमुख फूल जाता है उत्सुण गति फूल जाना थोड़ा ऐसा हो जाता है पुत्र में भी पिता हर्षेण अथवा दूसरा दृष्टांत देते दे हैं एक तो हो गया जैसे बीज फूल जाता है अंकुर देने के पहले थोड़ा अथवा हर्षेण जैसे पुत्र उत्पन्न होने वाला हो तो पिता हर्ष से, से थोड़ा फूल जाता है उस प्रकार ब्रह्म भी थोड़ा फूल जाता है सृष्टि की शुरू स्थिति में नंबर की टिप्पणी एक तीन नंबर की एक नंबर भी है उत्पत्ति प्रतिज्ञता ज्ञान नपसा का अर्थ करती है ज्ञान न तपसा चीये ब्रह्म का अर्थ तपसा मैंने ज्ञान ना ज्ञान न मैंने कौन सा ज्ञान रहा होगा परमात्मा को कते उत्पत्ति के बारे में जानकारी वाला है वो जगत उत्पत्ति केस प्रकार करना है ये जानकारी रखने वाला उत्पत्ति प्रतिज्ञता है उत्पत्ति प्रकार विषयण माया परिणाम विशेषण इतना उत्पत्ति का प्रकार जो माया का परिणाम होना है आगे माया के साथ संबंध करके माया से जगत बनवाना है उसके बारे में सोचा यही है अच्छा आगे दो नंबर पढ़ी भी है ब्रह्मण उपादान भयात्मक अपराध दृष्टान्त द्वय दो दृष्टांत दिया वो थोड़ा सा फूल गया बोले कैसा एक तो जैसे बीज फूल जाता है अंगुर बनने के पहले उपादान कारक बीज उपादान है किसका अंकुर का और पिता पुत्र का उपादान कारण निमित्त कारण है ये दूसरा दृष्टांत दिया निमित्त कारण का दृष्टान्त पुत्र पिता हर्षण दिया दूसरा दृष्टांत दिया भाष्य में यह निमित्त कारण मान परमात्मा निमित्त निमित कारण भी है उपादान कारण भी उपादान कारण है ऐसा ये दिखाने के लिए दो दृष्टान्त दिया यह टिप्पणी कार बताया पुत्र तीन नंबर के प्रेम कहा पुत्रम पिता कार्यानुकूलो भाविनी क्षोभ विशेषुणता वो थोड़ा उच्छुण माने थोड़ा सा फूल गया ब्रह्म कहते हैं तबसाचिए ब्रह्म फूल जाता है ब्रह्म का कैसे कार्य के अनुकूल जो भावी क्षोभ विशेष है आगे होने वाला उच्छुणता कार्यानुकूलो भाविनी माईनी माई क्यों दीर्घ है यहाँ सप्तमी में तो हर्ष होना चाहिए माई में शब्द होता है प्रथमा होता है तो माई होता माई होना चाहिए यार मायिनी हो तो हर्षो होना चाहिए इकार हर्ष होना चाहिए माया कार्याल हो मायिनी क्षोभ विशेष माई में परमात्मा में हो सकता है मायिनी के दो हर्ष होना चाहिए कार्य का अनुकूल जो माई है परमात्मा माया वाला उसमें क्षोभ विशेष आ गया तो इसी का नाम कुछ सुनता है यही फूलना बोला इसी का नाम बोला एक आगे भाष्य में कहते हैं एवं सर्वज्ञ तया क्यों परमात्मा सर्वज्ञ है सब सृष्ट पदार्थ के बारे में जानता है किसको कौन सा आश्रय देना है कैसा शरीर देना है कैसे भोग्य पदार्थ देना है सब जानता है सर्वज्ञ है वो होने से सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत्तया संहार कब तक कब सृष्टि करना है कितने दिन तक स्थिति पालन करना है अब किस समय में इसको संहार करना है सब पता है परमात्मा सृष्टि स्थिति संघार शक्ति विज्ञान वत्तया सृष्टि स्थिति संघार शक्ति का विज्ञान वाला है परमात्मा सब जानते हैं इसलिए उपचिता अन्न जाते है ना अन्न पैदा होता है कहा अन्न माने प्रकृति प्रकृति के साथ संबंध हो जाना परमात्मा यही अन्न शब्द करते माने अद्यते भूज्य भक्षण दातु है अभक्षण दातु है उसी से अन्न बना हुआ है निष्ठा करके जो खाया जाता है उसको अन्न कहा जाता कहा जाता भोग जाता है ये माया को भोगा जाता है सभी से भोगा है सब ने इसी को भोगा है साक्षात माया के साथ संबंध है उसके जो कार्य दिखाई पड़ रहे शब्द स्पर्श रूप गंध ये भोग के सब थक गए स्थिति न्नम अद्यत भुज्यते अन्नम अभ्याकृतम साधारणम जो अव्याकृत बोलते हैं जिसको व्याकृत अवस्था नहीं है स्थलीभूत अवस्था नहीं है अव्याकृत अवस्था है साधारण सबके लिए साधारण है सब लोग उपयोग करते हैं जिसका विशेष नहीं देवताएं इनका भोग करते हों दान भी करते हों मान भी करते हो ऐसा नहीं सभी के लिए है चौराश लाख में सबके लिए एक भोग्य है सभी ये भोग्य गए हैं ये शब्द स्पर्श रूप रंध यही है माया का भोग अभ्याकृतम साधारण संसारिणाम संसारियों के लिए साधारण अन्न है जीवों के लिए साधारण अन्न है सभी ने ही प्रकृति को भोगना है ऐसा अन्न है अवस्था रूपेण अभिजाए थे आगे मान व्याकृत होना अभी अभ्याकृत अवस्था में है प्रकृति पैदा होना माने क्या है आगे व्याकृत हो जाना स्थूलीभूत हो जाना शब्द रूप में आ जाना शब्द स्पर्श रूप रस गंदादी रूप में आ जाना जो कि लोग भोग कर सके उसको प्रकृति के साथ तो भोग नहीं करेगा जब उसके कार्य रूप में आ जाएगी अवस्था अवस्था में आ जाएगी प्रकृति तभी भोग होता है के साथ कहा अवस्था हो जाती बने व्याकृत अवस्था के लिए होना ही या उत्पन्न होना कहा है उत्पत्ति ऐसा है अव्याकृता ब्याचतावस्था तो अन्नाथ जो अव्याकृत है व्याचिकृष अवस्था माने व्याकृत होने की अवस्था वाला जो अन्न हो गया प्रकृति हो गई शब्दादी रूप में परिणत होने वाली है जो पृथ्वी प्रकृति उस अन्न से प्राण हो प्राण प्राण पैदा होता है प्राण माने हिरण्य गर्भ समी प्राण लेना हिरण्य पैदा होगा हो ब्रह्म उसी ब्रह्म से पैदा होना प्रकृति के द्वारा ब्रह्म पैदा करेगा हिरण्य ब्रह्म एक अच्छा टिप्पणी ब्राह्मण में ब्रह्मण इति संबंध सी संबंध में दिख रहा है कहां संबंध लगना है तब कहते हैं पूर्वेण हिरण्य गर्भेण अन हिरण्य गर्भ उत्पति ब्रम्ह का ब्रह्म से उत्पन्न होगा को हिरण्य गर्भ पैदा होगा प्रकृति के माध्यम से ऐसा अर्थ लेना एक ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण वो जो कैसा है ज्ञान और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो शक्ति से विशिष्ट विशिष्टा हिरण्य गर्म क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर के पुंज है वो सूक्ष्म शरीर में हर सूक्ष्म शरीर में दो भाग है कुछ तो काम करने वाले हैं कुछ जानने वाले हैं हमारा अंत कर्म जो होते हैं ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो शक्ति से उत्तर है पांच ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि ये ज्ञान शक्ति वाले हैं जानने वाले और पांच कर्म इंद्रिया और पंच प्राण यह क्रिया शक्ति वाले खाली काम करने वाले हैं वो समष्टि है हिरण्य इसलिए कहा ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्टिता ये दोनों के आश्रित है दोनों में आश्रित है वो उस जगत इसमें जो आश्रित जगत है साधारण जगत के लिए साधारण बन जाता है हिरण्य गर्भ सबके लिए है वो अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाक ये जगत होता है अविद्या काम कर्म भूत सूक्ष्म होता है उस समुदाय के बीज रूप अंकुर वही हिरण्य हो जाता है अंकुर जगदात्मा विजाय थे जगत रूप है वो क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल होना है सूक्ष्म रूप है वो हिरण्य गर्भिंग ऐसा जोड़ देने कहा तस्मात् उस गर्भ से प्राण से मन प्राणात् दो नंबर के टिप्पणी में कहा प्राणवृत्ति अनंतरम मनोवृत्ति रहा प्राणात्मा कहते हैं प्राण से मन पैदा होना माने क्या है पहले प्राण वृत्ति ये शरीर में देखा दिखाई पड़ती है बाद में मनोवृत्ति बाद में दिखाई पड़ती है क्योंकि जब भ्रूण दोनों का मिश्रण होगा रजो का उसी का प्राण शक्ति तो काम करने लग जाती है प्राण वृत्ति पहले आ जाती है शरीर में तो भ्रूण बढ़ेगा ही नहीं गर्भ बढ़ेगा ही नहीं और मन की वृत्ति बाद में होती है सोच बाद में आता है इसलिए मनोवृत्ति बाद में होने के कारण प्राण से मन पैदा होता है कहा यह कह रहे हैं प्राणाद मन प्राण से मन पैदा होना माने प्राण वृत्ति के अपेक्षा मनोवृत्ति पश्चात भावी है इसलिए मन प्राग में होता है कहा मन आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णय आदि आत्मकम अभिजात है मन माने मन का अर्थ मन नाम जिसका है संकल्प विकल्प संशय निर्णय ये सब काम करने वाला है ऐसे पैदा होता है कहा तथोपि संकल्प आदि आत्मघात मन जो संकल्प आदि करने वाला जो स्वरूप वाला मन है उसे भी सत्यम सत्य पैदा होता है कहा मन सत्यम मन के बाद सत्य सत्य माने क्या सत्याख्यम आकाश आदि भूत पंचकम अभिजाए थे आकाश आदि भूत पंचक मान स्थलीभूत पंचकृत अवस्था वाला भूत पैदा होंगे क्यों अब पंचीकृत भूत तो पहले ही है ये पंचीकृत भूत पैदा हो जाते हैं ये कहा सत्य माने सत्याख्यम जिसका सत्य नाम है आकाशादि भूत पंचकम आकाशाधिभूत पांच पांच भूत अभी जाए पैदा होते हैं कहा तीन और चार की टिप्पणी कहते सत्य त्य सत्यम या सत्य शब्द का ऐसा ऐसा विग्रह बनाना सत्य त्य सत्य सत्य और त्यत मिलाकर के सत्य कहा तो क्या हुआ अर्थ सत्य माने होता है पृथ्वी जलतेज को सत्य बोलते हैं और त्य मानी वायु और आकाश को त्यत कहते हैं पंचभूत को सत्य शब्द से इसलिए सत्य शब्द का प्रयोग इस तरह करना सत्य त्य सत्यम ऐसा सत और त्यत मिला करके सत्य बनाया हुआ है ऐसा अर्थ करना ये कहा टिप्पणी में सत्य त्य सत्यम यदि स्रोत भी या श्रुति संबंधी उत्पत्ति है सत्य शब्द की यह त्रिकाला सत्य नहीं है ये सत्य पच सत्य में ऐसा अर्थ किया आकाशादिचकम आकाशाधि पंचका सत्य इति शब्द का पंचीकृत रूप से पैदा होते है हैं गाना अपंचीकृत अवस्था में तो पहले ही थे हिरनगर वीकृत अवस्था का कौन चाहे वो या अब मन बनने के बाद ये बन जाते हैं पंचीकृत अवस्था वाले जो व्यवहार में हम जिन भूतों का उपयोग करते हैं पंचीकृत भूत है ये पैदा होते हैं आगे कहते हैं तस्मा सत्याख्यात भूत पंचघात और फिर वो सत्य भूत बन गया मानी आकाश आदि पंचभूत बन गए इसके बाद क्या करना है सत्याख्यात भूत पंचघात अंड ब्रह्मांड बनेगा ब्रह्मांड नाम दिया जाएगा ब्रह्मांड अंडक्रमेणा ब्रह्मांड के क्रम से सप्तः तो लोग का भूरा जो सात लोग भूर भूवा स्व महाजनो तपस्त इत्यादि लोग बना देंगे जैसे मकान कई कल्ला मकान होता है उस तरह से मकान बन गए जब मटेरियल मिल गया तो मकान बन गया रहने का स्थान अलग अलग स्थान बन गया भूरा गए तेसु मनुष्यदी प्राणी वर्णाश्रम कर्माणी उस उन लोगों ने फिर क्या किया मनुष्यादी प्राणियों का अलग अलग कर्म है सबका सब प्राणियों का एक जैसा कर्म, कर्म, कर्म कर है देवताओं का अलग कर्म मनुष्यों का अलग कर्म दानवों का अलग कर्म जितने भी प्राणी है सबके अलग अलग कर्म रहे हैं मनुष्य प्राणी आश्रम बर्णाश्रमणा प्राणी है कर्म का विधान कर दिया उन लोगों में कर्म का विधान अलग अलग कर्म कर्म पैदा हुआ कर्म सूचा और कर्म होने पर क्या हुआ <sharp Inn Apart worldview> निमित्त भूतेश कर्म निमित्त बन गए तो क्या होगा फल पैदा होगा अमृत पैदा होगा कर्म सूचक निमित्त भूतेशमित वर्गे कर्म तो अमृतम कर्मजन फलम जो कर्मजन्य फल फल दिए बिना वो मरता नहीं है इसलिए अमृत कहा कभी भी फल देकर ही नष्ट होगा किया हुआ कर्म तब तक नष्ट नहीं होता इसलिए अमृत फल को अमृत कहा फल होगा यावत कर्माणी कल को नीति तवत फलम नती अमृतम जब तक कर्म है कल्पकुट स्थैर्य भी निनश्यंती तब तक कर्म नाश होते ही नहीं पड़े रहते हैं जब तक फल नहीं देते कर्म की स्थिति है यावत कर्माणी कल्पकूट न भी नश्यंती तब तक कर्म चाहे ब्रह्मा जी के सैकड़ों दिन बीत जाए फिर भी नाश नहीं होते कर्म तब तक तावत फल निनश्य मान तब तक फल का नाश नहीं होता इति अमृतम फल दिए बिना कर्म का नाश नहीं होगा इसलिए फल को अमृत शब्द कहा गया। माने यहां त्रिकाला बाधि तुम सत्य तुम ऐसा सत्य भी नहीं ऐसा अमृत परमात्मा भी नहीं अवश्य भावी कर्म का फल है इसलिए फल को अमृत कहा पांच की टिप्पणी ताबत फलम फलम नती फलत्वचिन्न प्रतियोगा प्रतियोगिता का अभाव नवती फल का अभाव होगा तो अभाव को कहेंगे फलत्वावच्चिन प्रतियोगिता का अभाव ऐसा होगा ही नहीं कभी रहेगा फल रहेगा जब तक फल नहीं देगा कर्मनाश नहीं होगा ये कहा अच्छा जी का ईश्वर उपाधिभूतम माया तत्व महाभूतादिपेण सर्वजीव्य सर्वसाधारण कथम जाये अनादिश्धत् भ्रष्ट होगा ईश्वर की उपाधि है ये माया तत्व ईश्वर की उपाधि है माया ईश्वरत्व उपाधि जिसके कारण उसमें ईश्वरत्व धर्म आ जाता है माया उपाधि लग जाने से ईश्वरत्व धर्म आ जाता है उस चेतन में शुद्ध चेतन है जैसे उपाधि आ गई तो एक धर्म आ गया ईश्वरत्व धर्म आ गया चेतन में और या अंतकरण उपाधि आ जाएगी तो जीवत्व धर्म यहां आ जाता है उपाधि के कारण आये धर्म होते हैं ईश्वरत्व उपाधि ईश्वरत्व के जो उपाधि स्वरूप माया तत्व है महाभूता आदि रूप सर्वजीव उपलब्ध थे महाभूता द्वारा भोगे जाते हैं सीधा प्रकृति के साथ किसी का भी भोग नहीं होगा उसका जो कार्य महाभूत है पंचभूत आदि रूप से शब्द स्पष्ट रूपन्ध के रूप में सभी के द्वारा उपलब्ध है सभी उसका उपभोग करते है माया का उसका कार्य के रूप में उपभोग कर रहे सबके सब ये स्थिति उपलब्ध थे सर्वसाधारण भी इसलिए वो सबके लिए साधारण अन्न है इसलिए अन्न शब्द का भी उत्पत्ति किया परिणत हो जाती है तो सबका उपभोग होता उस इसलिए कहा सर्वसाधारण होने पर कथम जाये फिर भी जाए थे शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया तपसा चिए ब्रह्म थे। तो उसको अन्न से कहना तो बन गया क्यों बना सबके द्वारा भोगा जाता है उसको, अन्न रस के माध्यम से भोगा जाता है प्रकृति को इसलिए अन्न कहना तो बन गया किंतु पैदा कैसा अनादि है वो तो माया अभिजाय थे शब्द कैसे कर दिया यही शंका है अभिजाय थे कथम अनादिश्ध तत्व अनादिशि पदार्थ है वो प्रकृति शंका आ गई इस शंका को खंडन के लिए कहा है अभिजायती का अर्थव उत्पन्न होना नहीं समझना प्रकृति क्या समझना अवस्था व्याचिक्रवस्था अभिजायतें पहले अव्याकृत अवस्था में थी वो अव्याकृत अवस्था में हो जाना ये आप अभिजायते भूलीभूत हो जाना कार्य रूप में होना तो भाई चुपचाप थी और कार्य रूप में हो जाना वो प्रकृति को इसी यहां पर कहा अभिजायते शब्द से कहा यह समझ रहा है कहा सुक्ष्मा, सुक्ष्मा, कहते हैं कर्मा पूर्व समवाय भूत सूक्ष्म कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहना है यहाँ पर अन्न शब्द का अर्थ यही लेना है कि अनादिश्ध प्रकृति को नहीं लेना है सूक्ष्म भूत को लेना है प्रलय काल में जब भूत नष्ट होते होते होते गए तो सूक्ष्म कण बच गए थे स्थूल भूत का उसको यहाँ लेना है अन्न शब्द से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कर्म पूर्व संभा कर्म से पैदा होने वाला जो अपूर्व होता है कर्म के द्वारा होने वाला जो अपूर्व अदृष्ट है सुभा शुभ कर्म का परिणाम अपूर्व धर्माधर्म जिसको बोलते हैं उसके संवाहि मान संबंध संबंध भूत सूक्ष्म अभ्याक भूत सूक्ष्म जो है सूक्ष्म रूप में है प्रलय में उसी को यहां पर अभ्याकृत शब्द से कहते हैं करके कुछ लोग कहते हैं करके ये कह रहे किंतु ठीक नहीं है कर्मापूर्वम में पांच की में कर्मजन्य अदृष्ट संबद्धम सूक्ष्म अवस्थापन्नम पंचकृत भूत पंचनम कर्मा पूर्व करता कर्म से जन्य जो होगा हो अदृष्ट धर्माधर्म उसमें संबंधित होने वाला सूक्ष्म अवस्था में रहने वाले पंचकृत भूत सूक्ष्म भूत भूत तो को भोगना है सूक्ष्म में हैं उसको पर सबने ऐसा कुछ लोग करते हैं अर्थक ठीक नहीं ये कहा क्यों ठीक नहीं है तो सिद्धांत करे तस्वीर प्रतिजीवन भिन्न ईश्वर उपाधि तो असंभवात भूत को यदि लेंगे तो प्रत्येक जीवों के लिए भोग भोग्य पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होने से ईश्वर की उपाधि तो एक है ईश्वर की उपाधि नहीं बनेगा भूत पंचक लेने जो भूत पंचक जो भूत पंचक है उसको प्रति जीवम भिन्न प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न है ऐसा होने से ईश्वरत्व उपाधि ईश्वर की उपाधि नहीं बन सकते इसलिए माया को ही लेना पड़ेगा भूत सूक्ष्म सामान्य रूपेण संभव भी पृथ्वी आदि सामान्य ना बहुत एक एक करके हो जाएगा पृथ्वी पृथ्वी हमसे लेकर के इसकी पृथ्वी उसकी पृथ्वी सबको मिला के एक हो जाएगा ऐसे जल जल को लेके एक हो जाएगा वायु को सामान्य रूप से उपाधि होने पर भी सामान्य रूपेण संभव भी सामान्य रूप से उपाधि होने पर भी पृथ्वी आदि सामान्य बहुत यहाँ जाति अलग है पांच पांच है यहाँ तो पृथ्वी जाति अलग है जल जाति अलग है वायु अलग है तेज अलग है आकाश अलग है वो भी नहीं बनेगा इसलिए भूत पंचक लेना ठीक नहीं है एक है छ के टिप्पणी में कहा सामान्य रूपे माने एक एक समस्त एक एक भूत के समस्त रूप से लेने पर भी ईश्वर की उपाधि मानेंगे तब भी क्या होगा पृथ्वी आदि सामान्य बहुत है उपाधि बहुत हो जाएगी ईश्वर में पांच पांच उपाधि हो जाएंगे ईश्वर की उपाधि एक ही माना गया है यह भी नहीं बनेगा इसलिए टिप्पणी में कहा तथा एक एक बूत समी उपाधि एक बुद्ध लेने पर उपाधि पंचत्वाद्वर पंचत्व तो उपाधि पांच होने से ईश्वर भी पांच होने लग जाएगा फिर ठीक नहीं होगा प्रकृत अजाम एकाम इत्यादि न एक प्रश्री से विरुद्ध प्रकृति के लिए कहा गया प्रकृति के लिए क्या कहा अजाम एकाम लोहित शुक्ल इत्यादि है श्वेता परिषद है अजाम कहा एकाम कहा अजन्हा और एक बताया इत्यादि श्रुति का विरोध भी होगा ये कहा इसलिए पंचभूत नहीं सकते हैं या अन्न शब्द से ये सिद्धांत बोल रहे हैं एकत्व श्रुति व्या को पाता पा पाता तो प्रकृति के लिए एकत्व श्रुति जो अजाम एकाम लोहिता कृष्ण रूपा बहुत प्रजा श्री जमाना सौर उपाय इत्यादि शताशत प्रतिशत में है उसका व्याघात होगा और इसलिए जाड्य महामाया रूपे पर संभव है भी और दूसरी बात जाड्य जो माया महामाया रूप से लेंगे अभ्याकृत अवस्था इससे लेने पर संभव होने पर भी न क्रम कर्म अपूर्व संवाही कर्म के अपूर्व संवाई न बनेगा अपूर्व के संभा न बनेगा अदृष्ट के संवाही नहीं बन सकता है क्योंकि अपूर्व होगा कोई चेतन में संवाही होगा संबंध होगा धर्म जो होगा किसी चेतन में संबंधित रहेगा ना कि जड़ में ये कहा सामान्य रूपेण होगा महामाया जाज्ञ महामायाद माया अभ्य जड़ जो होता है माया से अभिन्न ही है इसलिए भी कर्म का अपूर्व समय नहीं बनेगा तड़ होगा जड़ होगा कारक नहीं बनेगा बुद्धियादी नाम भी कारकत्व तो अभिधान आज जो बुद्धियादि चेतन माने जाते हैं वही कारकत्व तो आता है जड़ में कारकत्व तो धर्म नहीं आएगा इसलिए कारका अवयवेश क्रिया समवायमा कारक का जो अवय होगा बुद्ध आदि जो होते हैं उसी में इसका क्रिया का संबाय संबंध का सुधार किया है किंच सेकृति तो तुम त्रेष्ठ और दूसरी बात यह भी नहीं देखा है अपने कार्य का कारण प्रकृति कार्य कारण का प्रकृति हुआ ऐसा नहीं देखा है कार्य जो कारण का प्रकृति बन जाए ऐसा कहीं देखा भी नहीं पंचभूत सूक्ष्म थे बाद स्थूल होकर के जगत बन गया ऐसा बनना बोलेगा नहीं कार्य है पंचभूत कैसे का कारण बनेगा अपने कारण का कारण कैसे का बनेगा यह भी नहीं बन सकता भूत शुक्ष्मस्या, भूत शुक्ष्मस्या जो होता हो नहीं सकता है सूक्ष्म जो भूत होगा भूत का कारण बन नहीं सकता अपंजीकृत भूत तो माने न भूत जो सूक्ष्म रूप में रहता है प्रकृति प्रलय अवस्था में वो मानेंगे तो स्थूलभूत से पंच, अब जब सृष्टि प्रक्रिया में अपंचीकृत भूत पैदा होना कैसे बनेगा कार्य से कारण की उत्पत्ति माननी पड़ेगी वो संभव नहीं है ये भी संभव नहीं है कहा तस्मात महाभूत सर्गादि संस्कारास्पदम गुण त्रया त्रयसाम्यम माया तत्व अभ्या, इसलिए यहां पर अन्य शब्द से ही लेना होगा महाभूत जो सर्गादि संस्कार है महाभूत की सृष्टि आदि का संस्कार जिसमें है संस्कार का स्थान गुणत्रय साम तीनो साम्य तीनों अवस्था की साम्य अवस्था तीनों गुणों का साम्य अवस्था जो होती है माया तत्वत्व कहा वेदांत में अभ्याकृता आदि शब्द आदि शब्दों के द्वारा कहा जाता है यहाँ अभ्यु गंतव्य अन्न शब्द से उसी को लेना है ये सिद्धांत ने, ने कहा पूर्वस्मिन कल्पे हिरण्य गर्भ प्राप्ति निमित्त प्रकृतम ज्ञान कर्मचार यह नशेषण भाष्य में लगाया था ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठता ऐसा विशेषा था कैसा कहते हैं पहले जन्म में उसने ऐसे उपासना की थी ऐसे कर्म किया था जिससे वो हिरणगर को पद की अभी प्राप्त किया है उसने वर्तमान में जो हिरणगर को बना है पूर्व कल्प में पहला दिन उसके पहले दिन में ऐसा काम किया था कि क्या काम किया था ये यह यह यहाँ कहते हैं पूर्व कल्प है ब्रह्मा जी के दिन को कल्प बोलते हैं एक एक दिन को एक एक कल्प करके कर बोलते हैं पूर्व कल्पे हिरण्यगर्भ व्यक्ति ने जिस ने पहले था वो अभी जो हिरण्यगर्भ बना हुआ है पहले था ये धरती पर था तो जिस प्रकार का उपासना जिस प्रकार की उपासना जिस प्रकार के कर्म किया है अनुष्ठान किया है तद अनुग्रह आया उसके लिए अनुग्रह कृपा करने के भगवान उसको तो हिरण्य बना देते हैं उपासना और कर्म के आधार पर तद अनुग्रह मायोपाधिकम ब्रह्म जो माया उपाधि वाला जो ब्रह्म ईश्वर जो बोलते हैं जिसको ब्रह्मा हिरण्य अवस्था का विवर्तते है उसी के लिए हिरण्य के आकार में विवर्तित हो जाता है मायोपाधिक ब्रह्म ही विवर्तित हो जाता है सच जीव हिरण्य बनने पर वो जीव संज्ञा मिल जाती है उसको हिरण्य गर्भ जीव है तद अवस्था अभिमान हिरण्य उस अवस्था के अभिमानी को हिरण्य गर्भ हैं उच्चते इति अभिप्रत्य ब्राह्मण इत्यादि कहा कहते हैं आगे कहते हैं ज्ञान शक्ति भी क्रिया क्रियाशक्ति विश्व वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संयुक्त होकर के बैठा हुआ है दो शक्ति उसके पास है हिरण्य पास क्योंकि हमारे अंतकरण में दो शक्ति है ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति दो भाग और समस्टि है वो एक टीकापूर्ण है ज्ञान शक्ति भी क्रिया शक्ति विश्व ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों के माध्यम से विशिष्टम अधिष्ठित विशिष्ट अधिष्ठित विशिष्ट है जगत बेष्टि रूपम ये जो जगत का व्यष्टि रूप जगत है साधारण तधारण रूप सूत्र संज्ञ ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के द्वारा विशिष्ट जो जगत में जो बेष्टि जगत है एक एक शरीर है इसके जो साधारण समि रूप सूत्र सूत्र आत्मा कहते हैं वो हिरण्य गर्भ होता है अन्नाथ प्राण करते करना कहा उस बाद मन की स्थिति आ गई प्राणा प्राण से मन कहा था मनाख्यम समि रूपम विभक्षता मन बेष्टिपन को दे लेना समष्टिपन पैदा हुआ समझना साथ की टिप्पणी समष्टि रूपम समि मन सो हिरण्य गर्भ उपाधि त्वे भी समष्टिमन हिरण्य गर्भ की उपाधि है होने पर भी तद अवस्था फिर फिर भी उसी अवस्था में अभिव्यक्ति होती उस मन की इसलिए अभिजाते शब्द का प्रयोग कर दिया ऐसा कहा बेष्टि रूप से लोक सृष्टि उत्तर का ये बात मन जो बनेंगे वो तो उसके बाद में जब हिरण्य गर्भ होगा उसके समष्टिमन होगा समष्टिमन होने के बाद में बहुत सृष्टि होगी पंचभूतों की सृष्टि होगी फिर तथा लोगों की सृष्टि करेंगे फिर मनुष्य आदि की सृष्टि करेंगे तो मन बृष्टिमन तब बनेगा पहले से बनेगा बेस्टी मन की चर्चा नहीं समझना या मन समी बनी लेना हिरनगर पर कब मनी लेना ये कहा समय हो गया है यह रखते फिर करद्रम कर स्थिंगेस्तुवांसस्तम दीर्भ्यसे देव जलायु ओ शांति शां